में है तो इंद्र के सहित आउकी दो इंद्र के सहित आ ऐसी आउकी दो ऐसा करो लेकिन उसी समय सब लोग आ गए और आकर के मनाया महाराज ऐसा मत करो अब जो हो गया सो हो गया तो है तो ठाकुर की इच्छा थी अंत में सर्पसत्र से उपराब हो गए इस प्रकार श्रीमद भागवत का है। कि में पुराणों पुराण कितने हैं पुराणों की संख्या बता रहे हैं पुराणों की पुराणों की संख्या बताते बताते बताया कि महाराज तो एक मारकंडे पुराण भी है तो अब श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि सौनक जी महाराज ने कहा महाराज मार्कंडेय नाम आया ना इससे हमारे मन में मार्कंडेय का थोड़ा चरित्र सुनने का मन हो गया hey? मुझे थोड़ा मारकंडे का चरित्र सुना दो तो मारकंडे का चरित्र सी सौनक जी महाराज ने उनको सुनाया कि मार मारकंडे ने भगवान की बड़ी तपस्या की भगवान जब प्रसन्न हुए तो कहे महाराज हमको प्रलय का दर्शन करा और प्रलय का दर्शन उन्होंने कराया महाराज सारे संसार सारे संसार में प्रलय ही प्रलय जल ही जल एक वटवृक्ष दीखा और उस वटवृक्ष के एक पत्ते पर ठाकुर चयन कर रहे हैं करार विंदे विपदार विंदम मुखार विंदे विदेश यंत्र बटस्य पत्र से बालम मुकुंदम मनसा स्मरा ठाकुर ने लीला सम्बरण की ठाकुर ने उनको वरदान दिया फिर उन्होंने शंकर जी महाराज की आराधना की शंकर जी महाराज से ठाकुर के चरणों का वरदान मांगा है ठाकुर के चरणों का वरदान मांगने के बाद श्री सूद जी महाराज संक्षिप्त भागवत की विशेष सूची सुनाते हैं ये पैंतालीस छियालीस श्लोक है हमारा नियम है कि हम इसका पाठ करते हैं और जिन्होंने कभी सुना नहीं पूरी भागवत नहीं सुना हाँ? तो वो इसका आनंद पूर्वक मेरे पीछे पीछे जो पढ़ सके पढ़ें और न पढ़ सके तो जो पढ़ सकें नियम है कि भागवत का पाठम का अभी हम उन्होंने कहते जो तो आधी घंटा कथा और कहते अगर भागवत का सारांश करने में आधी घंटा आप लोग कहते हैं कि नहीं हैं। कहते हैं आधी घंटा कथा में दस पंद्रह मिनट पंद्रह मिनट दिन घड़ी देख लीजिए हमारा सब नापा हुआ है भाई पंद्रह मिनट के अंदर एक अध्याय का पाठ में करूंगा और हम कहेंगे उसको आप सब दोहराएंगे हमारी यही परंपरा है हम ऐसे करते हैं तो एक हम करेंगे आप तो, पहले भी हमने भागवत किया होगा तो आप स्मरण होगा कि हमने यही किया था कथा हम कह देंगे कथा तो हम पूरी कह नहीं पाएंगे एक पाठ इसलिए कर, करते हैं कि ब, भागवत की पूरी कथा आपके सामने आ जाए चाहे समझो और चाहे मत समझो नहीं समझने में भी काम आता है सांप, सांप झाड़ने वाला सांप झाड़ता है तो सांप जिसको सांप काटता तो है वो तो बेहोशर होता है कि सुनता तो है नहीं लेकिन जी जाता है तो बगैर सुने भी सांप का मंत्र काम करता है इसी प्रकार बगैर सुने और समझे भी आपका ये महात्म काम करेगा धरम जी जिसने पाठ करने में चूक की है गलती की है तो ऐसे भारत पाठ तो पूरा हुआ है हमारे जो पाठक हैं जो अयोध्या से हमारे साथ आए हुए हैं उनमें प्राय मेरे विद्यार्थी है प्रायः उसमें तो दो चार नहीं भी है तो मेरे प्राय विद्यार्थी हैं व्यास्पीर से तो असत्यवासन तो करना नहीं चाहिए तो प्राय मेरे विद्यार्थी हैं और ये मेरे साथ हमेशा पाठ करते हैं आज ये जो लोग पाठ करा रहे थे दोनों ये सब पाठ कर रहे थे समझे न महाराज जी ये सब ये सब अच्छी अच्छी कथाकार हैं जो साल में लाखों लाख रुपया पैदा करते हैं समझे अब आप बुलाओ हम लाख रुपया देंगे हमारा पाठ करा दो तो आपके यहां भी नहीं आएंगे समझे न ये मैं कथा कहता हूं तो मेरे यहां आती है और, और जो विद्यार्थी हैं वो भी पैसे के लिए पाठ करने नहीं आए वो इसलिए आए हैं कि कथा सुनने आना था हमारे साथ जो भी आता है इसीलिए आता है कि कथा तो सुनने हमको जाना है तो जब जब कथा जो हम देख लेते कथा सुनने के लिए तैयार हो गए हमने कहा तुम जाओगे मत जाओ कहीं जाएंगे महाराज कहने जाएंगे तो जब देख लेते जाएंगे तम तो फिर एक काम करना पाठ भी कर लेना किसी को किराया भाड़ा नहीं दिया देख अगर पाठ करने के लिए लाए होते तो किराया भाड़ा भी देते हाँ किराया बनाने दिया अपने आप आ गए आ गए कथा सुनने के लिए उनको आना था पढ़ने के लिए आना था कथा पढ़ने के लिए आना था आगे पाठ भी कर दिया तो ऐसा पाठ तो बढ़िया हो गए होगी हमारे ऐसा पाठ तो बढ़िया होगा और महाराज जी और हमारे यहाँ पूजा कराने वाले भी वो हम सब हमने पाठ करना भी पढ़ाया है पूजा करना भी पढ़ाया है कथा कहना भी पढ़ाया है हाँ हम बहुत परिश्रम करते हैं महाराज ऐसा हमें सोचना हाँ सब है तो हमारी जो पूजा करने वाले हैं उन पर हमारा विश्वास है इसलिए उन्हीं को हम पूजा में रखते हैं दूसरों को नहीं रखते क्यों अगर हम दूसरों को रखने हम कह छह बजे आओ तो क्या अच्छा छह बजे तो मेरे से नहीं आया जाएगा तो हम कहे आपको प्रणाम है मेरा मेरे वही रहेंगे जो मेरे साथ बराबर रहते हैं समझे न वही पाठ कराने वाले वही पूजा कराने वाले और मेरा विश्वास है कि पूरा पाठ करते पूरी पूजा करते हैं सांगो पांग यथा ज्ञान यथा अवसर सब करके है ना तो ये सब तो पाठ तो पूरा हुआ है कथा कहने में मेरी गलती है कथा कहने में गलती क्या है कि महाराज जी अब बुढ़्ढा हो गया उतनी सामर्थ्य भी नहीं है कथा छोड़ छोड़ के कहनी पड़ती है कभी था कि अभी चार पांच चार वर्ष पहले तक था पांच वर्ष पहले तक कि मैं गाय नहीं छोड़ता था समझे लेकिन अब हमसे कुछ नहीं होता हम साफ कह देते और हमको भी याद भी नहीं रहता जो याद है वो भी नहीं याद रहता हमसे अच्छे तो देखेंगे महात्मा बैठे पूरी भागवत उनको याद पूरी भागवत उनको याद हमसे अच्छी तो ये कथा कहेंगे मार हमको तो पढ़ा देंगे यहां पर लोग बैठे हुए हैं देखो इसे पढ़ा देंगे हम हम इन्होंने बिठा दिया हमारा आदर कर दिया तो हमसे अच्छे तो सब है लेकिन फिर भी आपने हमारा स्वागत किया सत्कार किया हम कथा पूरी कह नहीं पाए अध्याय का अध्याय पन्या पलट दिया तो इसको कह करके हमको संतोष होगा कि हमने पूरी कथा का पाठ तो कर लिया कम से कम व्यास की वाणी में इसलिए हम पाठ करते हैं श्री राम अब आप लोग करिएगा मैं धीरे धीरे कहूंगा मैं और पंद्रह मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा आप घड़ी देख लो पहले घड़ी बुराओ वशुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवी पर वंदे जगद्गु सूत उवाच नमो धर्माय महते नम कृष्णा वेधसे ब्राह्मणी ब्राह्मणे नमस्कृत धर्मा व्ये सनातनाव कथित विप्रा विष्णुशुतह पृषो नाणोचित अ सकीर्ति सापम हरि नाराएण हृषिकेश भगवान्त्वता पति अ्रह्म पर गुह जगत प्रभवाप्यय ज्ञान तुपाख्यान प्रोक्त विज्ञान संयुत भक्ति सख्या वैराग्यं तश्रय पारीक्षितख्यान भक्तियोग सख्या वैराग्यं तदाश्रय पीक्षितख्यान नारदाख्यापवेशो राजर्षे विप्रशा परीक्षि शुक ब्रह्मषं संवाद से परीक्षि योगधारण्योत्क्रांति संवादो नारदाजरात सर्ग प्राधान्योग्रह विदुव संवाद क्षत्रिमस्त पुराणसिताश्नो महापुरुष संस्थी महापुरत प्राकृतिक सरग सप्त वैकृति काश ततो तथो ब्रह्मा कालस्य यलसूल सूक्ष्म गति पद्मसुद्भव भुव उधरणंधे हिण्याक्षिपो यथा ऊर्ध्तु अवात्सर्व ऊर्ध्ती गवाक्सर्व रुद्रशरग्रस्थ हर्दनारी नर सैथ यत स्वायं भुवो मनु शतू या स्त्रीना मद्या प्रकृति सन्तानो धर्मपत्नी कर्दम कपिलस्य प्रजाप्त महात्म दूत्या संवाद कपल धीमता नरब्रह्म सुत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्पत्ति दक्षनाशन ध्रुव से चरत पश्चात् पृथो प्राचीन नारदस्यच नारद से संवाद कत्यव्रतम विजा नाभेस्तोन च ृषभ से भरत दीपवर्षसमुद्राण गिुपवर्णनम ज्योतिषक्र संस्थन पाताल नरक स्थित दक्ष प्रचेभ्य तत्त्रुत्रीण सतति ये तो नगखगादयः यतो ये तो नग खादय का जन्म निधन पुत्रोच दितेर्द्व चरितम्, दैते महात्मनः, प्रहलाद से महात्म मन्वराकथनम गजेन्स विमोक्षण मन्वंतरावता शिरादय कौम धनम्मा वामन चगत्पति क्षीरोदमथनम तद दमृताे दिवक साजवंशाकर्तनमकुजन्म तदंश सुदुन से महात्म इनोपाख्यानमो ख्यानमे सूर्यवंशाकथनम श्यादय सौकथ सर्याते ककुत्स धीमता खट्वांग से मां धातु सौभरे सगर से म से कौशले्र चरित किलिशापम निमेरंगगो जनका संभव राम से भागवेन्द्र सेकु ऐल सोमवंश से यतेर्नहुस दौशंतर्भरत शतनोस्तुत यज्येषपुत्र यदशोकर्ति यतीर्ण भगवान्ष्ण्ख्यो जगदीश्वरः वसुदेवगृह जन्म तट वृद्धिश्च गोकुले तर्मा नपाराण कन्न्यषा पूतनासुपय पान शकोच्चाटनम शिशो निष्पेशस तथा संशयः धेनुक सह भ्रा प्रलंब से संशय गोपाल दावाग्नेसर्पनम काल्हे महाहर्नंदमोक्षण व्रतचरिया प्रसादो युष्टोच्युव्रत प्रद यनीभ्यो गोवर्धनो गोवर्धनोदारण शक्रियासुरभरथ यषेक स्त्री क्रीड़ा च रात्रिषु शखचूड़ दुर्बुद्धेर केशिनः केशिन अक्रूरागमन पश्चा प्रस्थन रामकृष्ण ब्रजस्त्रीण विलाप्च मथुरालोकनता गज मुस्टिकूर कंसादीनाच योग वध मृत्यानयन सूनो सांदीपनेगुरो मथुराया निवसता यदुचक्रियतुद्धवरा हरीणा दुजा जरासंद सनीत सैन्य बहुशो बध घातनम यवनींद्र कशस्थल्याशन आदान पारिजात सुधर्माया सुरालयामणम युद्धे प्रमथ्य दुष्तरे हरस्य हर से जृंभ युद्ध बाणस्योतिषपति कन्याना हरणच यौनरकवा द्रश दुर्मते शंबरो द्विधपीठ संबरो पीठो ब दुविधपीठो मुचनाद महात्म्यं वधस्तेषा वाराणसाशा भारावत निमित्ती निम्त्कृत पांडवान् पदेशन संहारस्वुस्व उधव संवाद वाशुदेव चाद्भुता यत्मखि प्रोक्ता धर्म विर्णय तथ मर्परिताग आत्मगा युगक्षण वृत्ति कलौन्प्ल कलौन्ीप्लव चतुर्विध प्रलय उत्पत्ति तथा देहत्याग राजर्षे विषुरात धीमता शाखा प्रणयनमृषे मकंदेय सत्कथा सत्क सूर्यस्य सूर्य जगदात्मन चोक्त दुजश्रेष्ठा यत्ष्टस् वह लीला अवतार लीलावता कीर्ति पतिस्खलतु विवशो गृहन्वन शुवा वा विवशो ब्रुव नमुच्चर् मुख्यते सर्वपातकार हरे नमः हरे नमः हरे नमः हरे नमः इस प्रकार भागवत का संक्षिप्त निरूपण श्री सूजी महाराज ने श्री षणु महर्षियों को सुनाया उसके बाद अपने गुरु सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया व्यतनुत कृपया यदीपम पुराणम तमखिल बृज नगनम व्यासूनम न तोस्मी जिन्होंने कृपा करके महाभागवत पुराण रूपी प्रकाश किया संपूर्ण दुखों को नष्ट करने वाले व्यासपुत्र के चरणों में हम प्रणाम कर रहे हैं इसके बाद भगवान का वंदन कर रहे हैं कि जिनके ब्रह्मा वरुण रुद्र इंद्र मरुत जिनकी स्तुति करते हैं दिव्य स्तोत्रों से वेद सांग पदक्रम उपनिषद के द्वारा जिनको सामगान गा, साम गाता गायन करते हैं और जो ध्यान अवस्थित ध्यान अवस्थित होकर के जो अपने मन ध्यानावस्थित योगियों के द्वारा जो देखे जाते हैं जिनका अंत सुर और सुर कोई नहीं पा सकता ऐसे देवता के चरणों में हमारा प्रणाम है यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस सुनव दिव्य गायन्ति यम सामदा गा, ध्यानावस्थित तदतेन मनुषा पश्यन्ति यम योगिनो यशन विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः जैसे नदियों में गंगा प्रधान है देवताओं में भगवान्द्री श्री नारायण प्रधान है वैष्णव में जैसे भगवान शंकर प्रधान है उसी प्रकार पुराणों में श्रीमद् भागवत पुराण है निम्नगा नाम यथा गंगा देवानाच्यु अचितो यथा यथा वैष्णवाना यहां तथा राम जी नमस्त भगवत भगवान को नमस्कार है भगवान वासुदेव को नमस्कार है नमस्तस्मयी भगवते वासुदेवाय साक्षीने साक्षिण यह कृपया कस्मयी व्याचक्षे मुख्य परंपरा को नमस्कार है भगवान को नमस्कार है जिन्होंने इसको प्रकाशित किया यो और योगित को नमस्कार है और जिन्होंने सर्प संसार सर्प से दसे हुए श्री श्री परीक्षित जी महाराज को ऐसी छुड़ाया योगी नमस्त सुमयी सुखा ब्रह्म संसार संसार्प सर्प दस्तम विष्णुरातम अमु मुचत हे अंत में दोष लोग में सब लोग अपनी अपनी कामना इस भागवत के कथा के माध्यम से याचना कर रहे हैं हु? कि भवे भवे यथा भक्ति देखिये इसका अर्थ क्या है कि जन्म जन्म में हे प्रभु हमको ऐसा वरदान दो कि जन्म जन्म में हमारी देखिए भागवत यही आ गया अब अंत में मांग भी रहे तो ज्ञान नहीं मांग रहे कर्म नहीं मांग रहे सांख्य नहीं मांग रहे क्या मांग रहे अगर मांग भी रहे हैं अंत में तो सूर्य जी महाराज क्या कर रहे भक्ति ही मांग रहे भागवत का भागवत का निष्पाद्य प्रतिपाद्य यो विषय है वो भक्ति है भवे भवे कहते जन्म जन्म मेरी भक्ति आपके चरणों में हो ऐसी आप कृपा करें क्योंकि आप, आप मेरे स्वामी हैं भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायती भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कु देंेश नाथस्तम नो यत प्रभो भगवान के नाम का संकीर्तन आप उतना पाप कर नहीं सकते जितना पाप भगवान के नाम का संकीर्तन नष्ट कर सकता है नास्ती आवती ही पाप निर्झर नम तावत कर्तुम न शक्नो पातकम पातकी जना उतना पाप पापी कर नहीं सकता इसलिए नाम में बड़ी शक्ति है महाराज जी वही कहते हैं कि नाम सब पापों को नष्ट कर सकता है और भगवान के चरणों में प्रणाम सब दुखों को नष्ट कर सकता है और ऐसे परमेश्वर परम तत्व भगवान के चरणों में हम प्रणाम कर रहे हैं ये अंतिम श्लोक है नाम संकीर्तनम यप प्रणासनम प्रणामो तन्नमामि शरिम परम इस प्रकार ये श्रीमदभागवत का ये अनुष्ठान आपने हमको दिया मेरे असमर्थ कंधों पर ही भार दिया इसका puro acerto